चौथा प्रश्न प्रवचन में आपका प्यार बरस रहा है लेकिन उससे भी कहीं अधिक मार पड़ रही अब मार की तिलमिलाहट सहन नहीं होती पूछा है उमानाथ शर्मा ने प्यार अगर साथ में मार ना लाए प्यार में अगर मार ना हो तो प्यार जहर हो जाता फिर वो नींद की दवा हो जाता वो ट्रेंकुलाइजर हो जाता फिर तुम्हें सांत्वना देता थपकारी देता है फिर प्यार एक लॉरी बन जाता है जिसको सुन सुन के तुम सो जाते लेकिन जगाना है तुम्हें सुलाना नहीं कबीर ने ठीक कहा है कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो दो काम करता है एक हाथ से भीतर सहारा देता घड़े को और बाहर के हाथ से पिटाई करता सहारा पिटाई दोनों साथ साथ तो घड़ा बनता है तो मैं अगर तुम्हें सच में ही प्रेम करता हूं तो मुझे पिटाई भी करनी ही होगी और परिणाम आने शुरू हो गए उमानाथ के मन में संन्यास का अंकुर रोज बढ़ता जा रहा है मैं समझता हूं दो तो तीन दिन के भीतर इससे ज्यादा देर नहीं चलेगा प्यार और मार साथ साथ एक हाथ से सहारा एक हाथ से पिटाई ताकि तुम सो भी ना जाओ जगाना है अंततः और जिसने मेरे प्रेम को समझा वो उस मार के लिए भी मुझे धन्यवाद देगा क्योंकि वो मार इसीलिए है क्योंकि प्रेम अन्य क्या पड़ी क्या प्रयोजन तुम्हें तो अगर कभी मैं चोट करता हूं तो इसी आशा में कि चोट तुम्हारी मूर्छा को तोड़ेगी तुम्हारी सुस्त पड़ गई झील में एक कंकड़ गिरेगा लहरें उठेंगी तुम तो मैं फिर जीवन की शुरुआत होगी और बड़ी संभावना है उमानाथ की मेरे सन्यासियों में वे अग्रिम पंक्ति में शीघ्र ही आ जाएंगे उनके भीतर मैंने लपट देखी इसलिए उन पर चोट भी कर रहा हूं चोट उन्हीं पर नहीं करता जिनके भीतर मैं देखता हूं कुछ भी नहीं भूसा भरा है अब उनको चोट भी क्या करनी वे तो नाम मात्र के आदमी है जैसे खेत में खड़ा कर देता ना किसान एक झूठा आदमी बना के हंडी लटका देता है डंडे पर और कुर्ता पहना देता बस ऐसे लोग हैं बहुत तो थे उनमें कुछ है ही नहीं चोट भी क्या करूं वीणा हो तो तार छेड़ने पड़ते वीणा ही ना हो तो क्या तार छेड़ो उमानाथ के हृदय में वीणा मुझे दिखाई पड़ी है उन्हें अपनी संभावनाओं का भी कुछ भी पता नहीं मुझे पता है इसलिए चोट कर रहा हूं और चोट करता ही जाऊंगा लेकिन प्रेम भी साथ करता रहता हूं नहीं ताकि भाग ना जाओ नहीं तो भागने का भी डर रहता है कि भाग गए ज्यादा चोट कर दो तो भी गड़बड़ तराजू को तौल के चलना पड़ता है एक आज चाटा मारा फिर देखा कि भागने की तैयारी कर रहे उमानाथ तो फिर थोड़ी दो बातें प्रेम की कही फिर जब रांची हो गए फिर एक चांटा मारा ऐसा ही चलेगा यह कहानी ऐसे ही चलने वाली मगर ऐसे ही तुम विकसित हो सकते हो अन्यथा कोई उपाय भी नहीं तुम्हारी प्रार्थना यही हो जला के राख कर अब मेरे सब ख्यालों को ख्याल तेरा ही बस एक मेरे सर में रहे कशिश यह हुन बुता जिससे मांग लाया है वही जमाल हकी की मेरी नजर में रहे तेरा ही जोर रहे मेरे दस्त बाजू में तेरी ही कु्बत परवाज बालों पर में रहे मुझे दिखा दे तू सहराए इसक ए दोस्त कि सुबह और शाम मेरा हर कदम सफर में रहे बस यही तुम्हारी प्रार्थना हो जला के राख कर अब मेरे सब ख्यालों को तो चोट मुझे करनी पड़ती क्योंकि बहुत कुछ है जो मुझे जलाना है और बहुत कुछ जले तो ही तुम्हारे भीतर जो सत्व पड़ा है वो प्रगट हो कचरा हटे तो हीरा खोजा जा सके राख झड़े तो अंगारा प्रगट हो जला के राख कर मेरे सब खयालों को और तुम्हारे विचारों को जलाना होगा तो ही तुम्हारे प्रेम की लपट उठेगी तुम्हारे विचार धुएं की तरह हैं तुम्हारे हृदय के आसपास उन्हीं के कारण तुम्हारा हृदय रोशन नहीं हो पा रहा रोशनी नहीं बन पा रहा ये सब विचार हट जाएं तो निर्धूम ज्योति तुम्हारे भीतर जगे वही परमात्मा है जला के राख कर मेरे सब खयालों को खयाल तेरा ही बस एक मेरे सर में रहे कशिश यह हुस्ने बोता जिससे मांग लाया है वही जमाल हकी की मेरी नजर में रहे ये सब लोग जिससे सौंदर्य मांग लाए हैं ये फूल जिससे सौंदर्य मांग ला ये चांद तारे जिससे सौंदर्य मांग ला है उसकी ही कशिश वही जमाले हकीकी मेरे नजर में रहे वही स्रोत सारे सौंदर्य का सारे सत्य का याद न रह जाए बाकी सब धीरे धीरे भूल जाएं जो खुद ही मांग लाए हो उनसे क्या मांगते हो तुम जब किसी स्त्री के सामने भिक्षा का पात्र फैलाते हो कहते हो तेरा सौंदर्य भर दे मुझे तेरे सौंदर्य से तो तुम उससे मांग रहे हो जो खुद ही मांग के लाई जब कोई स्त्री तुमसे मांगती है कि भर दो मेरे पात्र को तुम्हारे प्रेम से तो वो उससे मांग रही जो खुद ही मांग के लाया है ऐसा हुआ शेख फरीद को उनके गांव के लोगों ने कहा कि अकबर तुम्हें इतना मानता है जाओ उसके पास गांव में एक मदरसा खोल दे हम गरीब आदमी शहर जा नहीं सकते हमारे बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कहां फरीद तो कभी गया नहीं था अकबर के पास लेकिन गांव के लोगों ने जब यह कहा तो उसने कहा मैं जरूर जाऊंगा हमेशा तो ऐसा होता था कि अकबर ही उसके पास आता था उस दिन फरीद गया जब पहुंचा राजमहल तो द्वारपालों ने कहा कि सम्राट इस समय नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसने कहा मैं देखना चाहूंगा वो कैसे नमाज पढ़ते चलो अच्छे मौके पे आ गया और मैं ये भी सुनना चाहूंगा कि वो नमाज में मांगते क्या है क्योंकि मैं भी आज कुछ मांगने आया हूं तो उन्हें ले जाया गया अकबर के पीछे जाके मस्जिद में वो खड़े हो गए अकबर ने नमाज पूरी की फिर दोनों हाथ फैलाए आकाश की तरफ कहा हे परमात्मा मेरे धन को और बढ़ा मेरी दौलत को बड़ा कर मेरे साम्राज्य को फैला फरीद ने ये सुना सिर झुका के वो मस्जिद से वापस लौटने लगे अकबर उठा उसने फरीद को जाते देखा सीढ़ियां उतरते उसने भागा कहा कि आप आए और कैसे चले मेरा सौभाग्य मेरे सिर आंखों पर आप कभी तो आए चले कैसे फरीद ने कहा कि नहीं अब नहीं मैं तो उससे कुछ मांगने आया था लेकिन मैंने देखा तू खुद ही किसी से मांग रहा तो फिर सोचा हम भी उसी से मांग लेंगे अभी तू खुद ही मांग रहा है तो तेरे धन में कुछ कमी करवाना ठीक नहीं मदरसा खोलेगा तो कुछ तो पैसा लगी जाएगा थोड़ी कमी हो जाएगी कुछ बहुत बड़ी कमी नहीं होगी मगर तेरे जैसे दीन आदमियों को तो बहुत नुकसान हो जाएगा तो अभी भी हाथ फैला के धन मांग रहा दौलत मांग रहा है राज्य मांग रहा है मरने के दिन करीब आ रहे हैं। तो अभी भी व्यर्थ मांग रहा फिर मैंने सोचा कि जिस से मांग रहा है तो बोता जिससे मांग लाया है वही जमाल हकी मेरी नजर में रहे जला के राह कर मेरे सब खयालों को ख्याल तेरा ही बस एक मेरे सर में रहे तेरा ही जोर रहे मेरे बाजू में तेरी ही परवाज़ बालों कु मेरे पंखों में मेरे परों में तुस्तक उड़ने की आकांक्षा तू ही भरेगा तो टिकेगी यह आकाश बड़ा है और मेरे पंख छोटे मेरी सामर्थ्य बड़ी छोटी तू विराट है तेरा कोई अंत नहीं तेरा ही जोर रहे मेरे दस्तु बाजू में तो मेरी बाहों में अगर तेरी ही शक्ति हुई तो ही पहुंच पाऊंगा तुस्तक मेरे पैर में अगर तू ही चला तो ही पहुंच पाऊंगा तुस्तक मेरी प्रार्थना में अगर तू ही बहा तो ही पहुंच पाऊंगा तुस्तक तेरी ही कु्बत परवाज़ बालों पर में रहे तो मुझ में उड़ने की जो शक्ति है वो तेरी ही हो तो ही तुस्तक पहुंच पाऊंगा ऐसी प्रार्थना करो अब मुझे दिखा दे तू सहरा इस तू मुझे प्रेम का रास्ता दिखा दे मैं तो अंधा हूं प्रेम तो मैंने जाना नहीं प्रेम के नाम से और जो जाना सब ठीक रहे थे प्रेम के नाम से जो भी जाना वो प्रेम नहीं था प्रेम का नाम मात्र था बा प्रेम से कुछ उल्टा ही था बा मुझे दिखा दे तू सहराए इस दोस्त की सुबह और शाम मेरा हर कदम सफर में रहे कि सुबह हो कि शाम की दिन हो कि रात मेरा हर कदम सफर में रहे यही सन्यास का अर्थ है सन्यास का अर्थ है यात्री परिव्राजक सन्यास का अर्थ है जो चल पड़ा महावीर का एक प्यारा वचन है कि जो चल पड़ा समझो कि पहुंच ही गया समझो कि पहुंच ही गया क्योंकि चलने वाला अंततः पहुंच ही जाता है देर अबेर आज नहीं कल चलने वाला अंततः तक पहुंच ही जाता है चलो सन्यास का कुछ और अर्थ नहीं सन्यास कोई औपचारिकता नहीं है एक अंतर भाव है एक भाव है कि अब मैं चलने के लिए तैयार अब खोजूंगा चाहे इस खोजने में खो ही क्यों ना जाऊं अब सब गमाने की तैयारी और उमानाथ के मन में अंकुर है उठ रहा है इसलिए प्यार भी कर रहा हूं चोट भी दे रहा हूं प्रार्थना करू कि ये मैं प्यार भी करता रहूं और चोट भी देता रहूं पांचवा प्रश्न इस स्मृति और स्वप्न से मैं आपके पास कभी कभी पहुंच जाती हूं लेकिन इस जन्म के पति की मेहरबानी से मैं अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाई आपकी प्रेम दीवानी होने के लिए मैं क्या करूं पूछा है वीणा ने प्रश्न लिखा होगा तब तक वो सन्यासी न थी कल संध्या उसका सन्यास भी हो गया है उसे कुछ प्रेम दिवानी बनने के लिए करना नहीं वो प्रेम दीवानी है सन्यास उसने मांगा भी नहीं था मैंने दिया है सन्यास का सोच के वह आई भी नहीं थी प्रेम दीवानी होने के लिए उसे कुछ करना नहीं है जो हो रहा है उसे ही और प्रगाढ़ता से होना देना है मेरे पास भौतिक रूप से आ सको या ना आ सको यह बात बड़ी महत्वपूर्ण नहीं मेरे पास मन के तल पर रह सको तो सब हो जाएगा वीना नौ साल बाद आई है कह रही स्मृति और स्वप्न में मैं आपके पास कभी कभी पहुंच जाती तो ऐसा मत सोचना कि तू ये यात्रा करती मैं भी करता हूं इन नौ सालों में जितनी बार तूने याद किया उससे दुगने बार मैंने याद किया होगा और मैं देख रहा था कि किसी दिन आएगी जिस दिन आएगी उसी दिन तेरा संन्यास करना नौ साल बाद आए कि नब्बे साल बाद आए कि नौ जन्म बाद आए लेकिन जिस दिन आएगी उसी दिन तेरा संन्यास करना है वो तय था तो कल तू तो अनजाने आई थी तुझे कुछ पता नहीं था तुझे पता नहीं था इस बुरी तरह फंस जाएगी और पति से तू इस भांति मत सोच क्योंकि तुझे सौभाग्य से ऐसा पति मिला है जो मेरा प्रेम दीवाना है पति तेरे डरते होंगे थोड़े बहुत कि कहीं ज्यादा ना चली जाए पति ही हैं आखिर उनकी व्यवस्था है बच्चे हैं परिवार है मगर तू सा कि तेरे पति को मुझसे उतना ही प्रेम है जितना तुझे थोड़ा ज्यादा ही भला हो कम नहीं इसलिए कल तब जब तुझे सन्यासी बना लिया है तो मेरे लिए तेरे पति भी आधे सन्यासी हो ही गए अब तेरे द्वारा उनको भी सन्यासी बना लेंगे ज्यादा देर न लगेगी उनका तुझसे अति से प्रेम है यह बात सच है शायद उसी प्रेम के कारण कभी कभी वो तुझे रोक भी देते हो शायद उसी प्रेम के कारण कभी कभी भयभीत भी हो जाते हो मगर बहुत कम सौभाग्यशाली जोड़ों में से तू एक है जिनके दोनों की स की बड़ी संभावना है जो दोनों आगे एक साथ बढ़ सकेंगे और जो जोड़ा साथ साथ बढ़ सके उसकी यात्रा बड़ी सुगम होती कभी पति हो जाता है और पत्नी नहीं हो पाती तो अड़चन होती पत्नी हो जाती पति नहीं हो पाता तो अड़चन होती क्योंकि फिर अनजाने जाने एक दूसरे में विरोध एक दूसरे में बाधाएं डालनी शुरू हो जाती और जिनके साथ चौबीस घंटे रहना है अगर उनसे बाधाएं पड़ने लगे तो हानि होती मेरे पास जो जोड़ा आ जाता है उसकी गति बड़ी सहज हो जाती जैसे तुमने जीवन में एक दूसरे को सांथ दिया है ऐसे ही संन्यास में भी साथ दो तो। जैसे तुमने जीवन में एक दूसरे को सहयोग दिया सहारा दिया ऐसे ही ध्यान में भी सहारा सहयोग दो तो। जैसे प्रेम में सहारा दिया ऐसे ही ध्यान में और तब तुम हैरान होोगे कि जिस दिन तुम्हारा ध्यान दोनों का बढ़ने लगेगा साथ साथ तभी तुम पाओगे कि प्रेम ने और जितनी भेंटन दी थी वो तो दो कौड़ी की हो गई यही भेंट एक काम आने वाली तुमने हीरे जवरत दिए थे मोतियों की मालाएं दी थीं गहने दिए थे उनका कोई मूल्य नहीं था पत्नी ने अपनी देह दी थी अपना सारा प्रेम दिया था उसका भी कोई मूल्य नहीं था असली मूल्य तो उस दिन होगा जिस दिन तुम ध्यान की भेंट एक दूसरे को दे पाओगे उस दिन तुमने राम रतन दिया जो सदा सदा साथ रहता सा स्मृति और सपने से मैं आपके पास कभी कभी पहुंच जाती हूं लेकिन इस जन्म के पति की मेहरबानी से मैं अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाई उन्हीं की मेहरबानी से तू पहुंच पाई पति के साथ जरा भी ऐसा भाव नहीं रखना कि उनकी मेहरबानी से नहीं पहुंच पाई उन्हीं की मेहरबानी से पहुंच पाई और उनकी मेहरबानी से और आगे जाएगी यात्रा बड़ी और अभी तो बस प्रारंभ हुआ आपकी प्रेम दीवानी होने के लिए मैं क्या करूं तू है अब इतनी ही फिक्र लेनी जरूरी है कि ये तेरा प्रेम तेरे हृदय में ही संकुचित न रह जाए ये फैले इसे बांट जिनका मुझसे प्रेम है उनको मेरे प्रति प्रेम प्रकट करने का एक ही उपाय है कि उसे बांटो उसे दो संन्यास की भनक औरों को भी सुनाई पड़े ध्यान का परिणाम औरों को भी दिखाई पड़े नीचो जितना तुम्हें मिले दूसरों को बांटो और दो मेरे हर सन्यासी का घर मेरा आश्रम बन जाना चाहिए वहां से सुगंध उठनी चाहिए वहां से दूर दूर तक सुवास पहुंचनी चाहिए इतना मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं कि करोड़ों लोग प्यासे हैं लाखों सन्यासियों की जरूरत है क्योंकि मैं तो कहीं जाता नहीं तुम्हें भेज रहा हूं तुम जहां जाओ मेरी खबर ले जाओ तुम इस ढंग से जियो तुम इस आनंद और मस्ती से जियो तुम इस पागलपन से जियो और श्रद्धा से जियो कि दूसरे भी तुम्हारे पास आके मस्त होने लगे उनके जीवन में भी नृत्य की शुरुआत हो जाए तो वीणा को कहूंगा नाच मेरे लिए गां मेरे लिए लोगों को खबर पहुंचा है जो घुघरू तेरे भीतर बजने शुरू हुए हैं वो अपने पैरों में बांध और तू चिंता मत कर कि कैसे तू प्रेम देवानी बनेगी अभी कल तूने सुना नहीं मीरा अपने वचन में कहती पूरब जन्म को कॉल तेरे लिए मेरा पुराना वचन पिछले जन्म का तुझे पता ना हो लेकिन इधर मैं नौ से प्रतीक्षा करता था कि तू जब आ जाए तेरी पहचान नई नई है सुना मीरा का वचन मेरी उनकी प्रीति पुरानी आनंद से रो आनंद से गाह सुना मीरा को असुवन जल सिंच प्रेम बेल बोई शारीरिक रूप से यहां आ सको या ना आ सको ये बात बहुत मूल्यवान नहीं है और शारीरिक रूप से भी आ सकोगे क्योंकि मेरे लिए कोई शरीर का विरोध नहीं मगर असली बात है जहां हो वहां मेरे आनंद के प्रतीक बन जाओ इसका खेल आम है लेकिन इसके सादत जहां में आम नहीं लोग प्रेम का खेल ही खेल रहे हैं असली प्रेम तो कभी कभी होता है इसका खेल आम है लेकिन इसके साधक जहां में आम नहीं असली प्रेम का अर्थ ही यह होता है कि ना आप देह की कोई बात है ना आप समय की कोई बात है कृष्ण हुए हजारों साल पहले और मीरा ने फिर भी प्रेम कर लिया और राधा को फीका कर गई राधा का नाम छाया की तरह रह गया मीरा राधा को फीका कर गई हजारों साल के फासले पे प्रेम कर सकी समय का भी कोई फासला नहीं है स्थान का भी कोई फासला नहीं इसका खेल आम है लेकिन इसके साधक जहां में आम नहीं हर तरफ मैं ही मैं छलकती है मस्त यक्सर करे जो जाम नहीं यहां हर तरफ ऐसे तो शराब ढली जा रही हर तरफ लोग खुशी की कोशिश कर रहे हैं खुशी के जाम ढाल रहे हैं लेकिन शराब असली वही है जो एक दफा बेहोश कर दे तो सदा के लिए बेहोश करते हर तरफ मैं ही मैं छलकती है मस्त यक्सर करे जो जाम नहीं जो सदा के लिए हमेशा के लिए बेहोश करते वीना तेरे सामने वही जाम लिए बैठा कि पिएगी तो सदा के लिए बेहोश हो जाएगी हिम्मत कर हुस्न की हो रही है रुस्बाई इसको अपना एहतराम नहीं आओ आदाबे इश्क फिर सीखे सच्ची उल्फत हवस का नाम नहीं यही मैं सिखा रहा हूं ये पाठशाला इसका आदाब सिखाने की पाठशाला है यहां प्रेम का पाठ सिखा रहा हूं यहां परमात्मा से भी ज्यादा मूल्यवान प्रेम है क्योंकि प्रेम से परमात्मा मिलता है प्रेम के बिना परमात्मा नहीं मिलता आओ आदाबे इश्क फिर सीखे सच्ची उल्फत हवस का नाम नहीं इश्क में अपना खोना है सब कुछ साजो सामान से कोई काम नहीं अपना सब कुछ खोना है सास सामान से नहीं चलेगा धन दे दो मकान दे दो से नहीं चलेगा इश्क में अपना खोना है सब कुछ साजो सामान से कोई काम नहीं फिर मिटाना है अपना नामो निशान गैर महबूब कोई नाम नहीं इससे आगे है एक मकाम ऐसा जिसका कोई निशानो नाम नहीं मस्तियां वहां बरसती रहती हैं खूम के खूम एकांत जाम नहीं बिना उस तरफ ले चलना चाहता हूं तुम सबको जहां प्यालियों में शराब नहीं पी जाती जहां सुराइयों की सुराइयां एक साथ ओं ली जा रही मस्तियां वहां बरसती रहती खुम के खुम एकाद जाम नहीं मटके के मटके ऐसा नहीं कि छोटे छोटे कुल्हड़ लिए बैठे कुल्हड़ों का वहां काम नहीं उस मधुशाला के लिए निमंत्रण है मेरा संन्यास वीणा चुपचाप संन्यास के लिए राजी हो गई चल पड़ी। उसके पति की मुझे प्रतीक्षा है शितरंजन यहां मौजूद हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी उनकी आंखों मैंने सदा मेरे लिए अपूर्व प्रेम पाया है आखिरी प्रश्न यह कैसा विद्यापीठ है आपका जहां सिखाया जाता है कि दो दो चार होते और चार नहीं भी होते पांच भी हो सकते यह विद्यापीठ कम अविद्यापीठ ज्यादा है क्योंकि यहां सिखाया नहीं जाता है सीखे हुए को भुलाया जाता है सीख तो तुम वैसे ही काफी गए हो वही तो तुम्हारी अड़चन वही तो तुम्हारी जंजीर वही तुम्हारा काराग्रह वही तुम्हारा बोझ यहां बोझ हल्का किया जाता विश्वविद्यालयों का काम है तुम्हारी जानकारी बढ़ाए जाएं। इसलिए मैं अविद्यापीठ कह रहा हूं यहां सारा काम यह कि कैसे तुम्हारी जानकारी छिन जाए आग लगा दें तुम्हारी जानकारी को तुम्हें खाली छोड़ दे ज्ञान से शून्य मुक्त ज्ञान के उपद्रव से शांत जहां ज्ञान तथाकथित जानकारियां समाप्त हो जाती जहां तुम पंडित नहीं रह जाते वहीं ढाई आखर प्रेम का वहीं प्रेम जगता है जब तक पंडित हो तब तक प्रेम नहीं पंडित प्रेम का दुश्मन है पंडित तो हत्यारा है क्योंकि पंडित का अर्थ है बुद्धि और प्रेम का अर्थ है हृदय बुद्धि और हृदय दो विपरीत छोर है जो बुद्धि के छोर पर जीता है उसका हृदय धीरे धीरे धड़कना ही बंद हो जाता है धुक धुकी चलती रहती है सांस का काम चलता रहता है मगर हृदय की असली धड़कन प्रेम की लहर विदा हो जाती प्रेम का कंप विदा हो जाता है उसे रोमांच नहीं होता वो गणित और तर्क में खो जाता है वो हिसाब किताब नहीं बैठा रहता है उसकी दुनिया में दो दो चार होते हैं सदा हृदय की अनूठी दुनिया है कहा मैंने श्रद्धा पागल है प्रेम पागल है प्रेम और श्रद्धा एक ही अनुभव के दो नाम है प्रेम श्रद्धा है और श्रद्धा प्रेम है मगर प्रेम तर्क नहीं मानता और प्रेम गणित नहीं मानता प्रेम का अपना ही गणित है और प्रेम का अपना ही तर्क है बड़ा बेबुच बुद्धि के लिए तो पहली है इसलिए प्रेम की दुनिया में कभी कभी दो दो चार भी होते हैं कभी दो दो पांच भी होते हैं कभी दो दो तीन भी होते हैं और कभी दो दो मिलकर शून्य भी हो जाता है प्रेम में बंधी बंधाई लकीरें नहीं प्रेम लकीर का फकीर नहीं प्रेम परम स्वतंत्रता है और प्रेम में प्रतिपल जो घटता है उसकी कोई भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती कि क्या होगा प्रेम एक जादू है यहां प्रेम सिखाया जा रहा है और प्रेम को सिखाया कैसे जा सकता है एक ही काम किया जा सकता ज्ञान छीन लिया जाए चट्टान हट जाए झरना बहु उठे वही काम यहां चल रहा है ये अविद्यापीठ ये एंटी यूनिवर्सिटी इस काम को फैलाना है क्योंकि दुनिया ज्ञान से बहुत बोझिल है मनुष्य को ज्ञान से मुक्त करवाना पश्चिम के एक विचारक डीएच लारेंस ने कहा था अगर सौ साल के लिए सारे विश्वविद्यालय बंद हो जाएं तो आदमी फिर से आदमी हो जाए बात कीमत की है लेकिन मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूं कि विश्वविद्यालय बंद हो जाए मेरी प्रस्तावना दूसरी मेरी प्रस्तावना है जितने विश्वविद्यालय हो उतने एंटी यूनिवर्सिटीज उतने ही अविद्यापीठ भी हूं विश्वविद्यालय बंद हो जाए तो कुछ बहुत नहीं हो जाएगा आदमी इससे बेहतर आदमी होगा फिर भी आदिम हो जाएगा जैसे जंगलों के वासी फिर थाप पड़ेगी फिर घूंगर बंधेंगे फिर लोग नाचेंगे चांदारों के नीचे फिर लोग प्रेम करेंगे मगर इससे भी ऊंची एक जगह और वो है विश्वविद्यालय से गुजरना और फिर विश्वविद्यालय ने जो भी दिया उसे छोड़ देना वो इससे भी ऊंची जगह फिर प्रेम की थाप पड़ती फिर घूंगर बनते लेकिन ये ऊंची जगह है पहली से इसको ऐसा समझो तो समझ में आ जाएगा बुद्ध ने राजमहल छोड़ा राजपाठ छोड़ा धन दौलत छोड़ी पद प्रतिष्ठा छोड़ी भिकारी हो गए एक तो भिकारी बुद्ध और एक भिखारी पूना की सड़कों पर तुम किसी को भी पकड़ ले सकते हो भिखारी को ये दोनों भिखारी हैं ऊपर से देखने में लेकिन बुद्ध के भिखारीपन में एक समृद्धि है जान के छोड़ा अनुभव से छोड़ा दूसरा भिखारी सिर्फ दरिद्र है बुद्ध की दरिद्रता में भी एक समृद्धि है और दूसरे की दरिद्रता में कुछ भी नहीं सिर्फ दरिद्रता है दोनों ऊपर से एक से दिखाई पड़ते दोनों के कपड़े फटे दोनों भिक्षा पात्र लिए मगर दोनों के भीतर बड़ा अंतर है और तुम अगर दोनों की आंखों में झांकोगे तो पता चल जाएगा अंतर बुद्ध में तुम्हें सम्राट दिखाई पड़ेगा और भिखारी में सिर्फ भिखारी इसलिए हमारे पास दो शब्द हैं भिक्षु और भिखारी वह हमने फर्क करने के लिए बनाए दुनिया की किसी भाषा में दो शब्द नहीं है भिक्षु और भिखारी भिक्षु भिखारी एक ही शब्द काफी होता है क्योंकि दुनिया ने दूसरा अनुभव ही नहीं जाना बुद्ध जैसे भिखारी सिर्फ भारत में जाने भारत के बाहर किसी ने नहीं जाने तो हमें एक नया शब्द खोजना पड़ा भिक्षु भिक्षु में बड़ा सम्मान है भिखारी में बड़ा अपमान है भिखारी का इतनी मतलब इस आदमी के पास धन कभी था नहीं इसने धन कभी जाना नहीं भिक्षु का अर्थ है धन था धन जाना और जाना की व्यर्थ और उसे छोड़ा यह बड़ी ऊंची बात है इसमें बड़ा भेद है इसमें बड़ी गरिमा है ऐसा ही मेरा ख्याल है डीएच लॉरेंस से मैं थोड़े दूर तक राजी लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सारे विश्वविद्यालय बंद हो जाए विश्वविद्यालय मजे से रहें लेकिन उनका मुकाबला भी पैदा हो बुद्धि के विश्वविद्यालय मजे से रहे उनकी जरूरत है दुकानदारी में कामकाज में विज्ञान में उनकी आवश्यकता है गणित एकदम व्यर्थ नहीं लेकिन इनके मुकाबले हृदय के मंदिर भी हो प्रेम के मंदिर भी हो जहां सिर्फ ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ाए जाते हो जहां कुछ और ना पढ़ाया जाता हो जहां पढ़ाया लिखाया गया छीना जाता हो झपटा जाता हो जब कोई आदमी सब जान के जानता है कि जानना व्यर्थ तो वो सिर्फ आदि नहीं हो जाता वो सिर्फ आदिवासी नहीं हो जाता सुकरात को तुम आदिवासी नहीं कहोगे और आदिवासियों ने कोई सुकरात पैदा नहीं किया ये भी ख्याल रखना सुक्रात के पैदा होने के लिए एथेंस चाहिए एथेंस की शिक्षा चाहिए एथेंस के शिक्षक चाहिए और एक दिन सुक्रात कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता सुक्रात ने कहा कि जब मैं युवा था तो मैं सोचता था मैं बहुत कुछ जानता हूं फिर जब मैं बूढ़ा हुआ प्रौढ़ हुआ तो मैंने जाना कि मैं बहुत कम जानता हूं बहुत कुछ कहा इतना जानने को पड़ा है मेरे हाथ में क्या है कुछ भी नहीं कुछ कंकड़ पत्थर बीन लिए और इतना विराट अपरिचित है अभी जरा सा रोशनी है मेरे हाथ में चार कदम उसकी जोती पड़ती और सब तरफ गहन अंधकार नहीं मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता थोड़ा जानता हूं और सुकरात ने कहा कि जब मैं बिल्कुल मरने के करीब आ गया तब मुझे पता चला कि वो भी मेरा वहम था कि मैं थोड़ा जानता हूं मैं कुछ भी नहीं जानता मैं अज्ञानी हूं जिस दिन सुकरात ने यह कहा मैं अज्ञानी हूं उसी दिन दैल्फी के मंदिर के देवता ने घोषणा की कि सुखरात इस देश का सबसे बड़ा ज्ञानी जो लोग दैल्फी का मंदिर देखने गए थे उन्होंने भागे आके सुखरात को खबर दी दल्फी के देवता ने घोषणा की है कि सुक्रात इस समय पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्ञानी आप क्या कहते हैं सुक्रात ने कहा जरा देर हो गई जब मैं जवान था तब कहा होता तो मैं बहुत खुश होता जब मैं बूढ़ा होने के करीब हो रहा था तब भी कहा होता तो भी कुछ प्रसन्नता होती मगर अब देर हो गई क्योंकि अब तो मैं जान चुका कि मैं कुछ भी नहीं जानता जो यात्री दल्फी के मंदिर से आए थे वो तो बड़ी बेचीनी में पड़े कि क्या करें लफी का देवता कहता है कि सुक्रांत सबसे बड़ा ज्ञानी और सुक्रांत खुद कहता है कि मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूं मुझसे बड़ा अज्ञानी नहीं अब हम करें क्या अब हम माने किसकी अगर देल्फी के देवता ग्यारी की माने कि सबसे बड़ा ज्ञानी है तो फिर इस ज्ञानी की भी माननी चाहिए सबसे बड़ा ज्ञानी है तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर सबसे बड़े ज्ञानी की माने तो देवता गलत हो जाता वो वापिस गए उन्होंने दिल्फी के देवताओं को निवेदन किया कि आप कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञानी सुक्रात और हमने सुक्रात से पूछा सुक्रात उल्टी बात कहता है अब हम किसकी माने सुक्रात कहता है मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं दल्फी के देवता ने कहा इसलिए तो हमने घोषणा की है कि वह सबसे बड़ा ज्ञानी ज्ञान की चरम स्थिति है ज्ञान से मुक्ति ज्ञान की आखिरी पराकाष्ठा है ज्ञान के बोझ को विदा कर देना फिर निर्मल हो गए फिर स्वच्छ हुए फिर विमल हुए फिर कोरे हुए आदिवासी भी कोरा है लेकिन उसने भी लिखावट नहीं जानी एक छोटा बच्चा ऐसा समझो छोटा बच्चा अभी इसने कोई पाप नहीं किए लेकिन तुम इसे संत नहीं कह सकते क्योंकि इसने पाप किए ही नहीं पाप का रसी नहीं जाना पाप का त्याग भी नहीं किया पाप की व्यर्थता नहीं पहचानी ये तो सिर्फ बोला है इसको संत नहीं कह सकते और चूंकि ये बोला है इसलिए अभी पूरी संभावना है कि ये पाप करेगा क्योंकि बिना पाप को किए कोई कब पाप से मुक्त हुआ है ये जाएगा बाजार में ये उतरेगा दुनिया में यह सब चोरी बेईमानियां सब करेगा यह अभी बोला है ये बात सच है मगर ये भोलापन टिकने वाला नहीं क्योंकि ये भोलापन कमाया नहीं गया ये तो प्राकृतिक भोलापन है नैसर्गिक भोलापन है। ये तो नष्ट होने वाला है ये कुरापन ये ताजगी जो बच्चे में दिखाई पड़ती ये टिकने वाली नहीं है तुम भी जानते हो सारी दुनिया जानती कि यह आज नहीं कल दुनिया में जाएगा जाना ही पड़ेगा हर बच्चे को जाना पड़ेगा और अगर तुम बच्चे को घर में ही रोक लो चार दीवारियां बरी करके तो तुम उसके हत्यारे हो क्योंकि वो बच्चा भोला ही नहीं रहेगा पोला भी हो जाएगा उसके जीवन में कुछ वजन ही नहीं होगा उसके जीवन में वजन तो चुनौतियों से आने वाला है भटकेगा तो वजन आएगा जो भटक भटक के घर लौटता है वही घर लौटता है घर में ही जो बैठा रहा भटका ही नहीं उसका घर में बैठने का कोई अर्थ नहीं उसके भीतर का चित्र तो भटकता ही रहेगा वो सोचता ही रहेगा कैसे निकल भागूं इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है अच्छे मां बाप के बेटे बुरे हो जाते उनका कारण कुल इतने अच्छे मां बाप होते हैं जरूरत से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश में लगे होते उनका भी कसूर नहीं है उन्होंने जिंदगी में देखा सब व्यर्थ है अब अपने बच्चों को बचाने सोचते मगर न उनके मां बाप उनको बचा पाए थे न वो अपने बच्चों को बचा पाएंगे अनुभव से ही कोई सीखेगा अनुभव से जो वंचित रह गया वो दरिद्र रह जाता है। तो अच्छे मां बाप अक्सर बच्चों के घातक हो जाते रोक लेंगे सब तरह के बंधन डाल देंगे ऐसा मत करो वैसा मत करो यहां मत जाओ वहां मत जाओ इन सारे बंधनों का परिणाम यह होगा कि बच्चा गोबर गणेश रह जाएगा मिट्टी का लौंदा उसमें कोई शक्ल भी पैदा नहीं होगी और अगर उसमें जरा भी बल है और आत्मा है तो बगावत करेगा वो भागेगा बाप से वो भागेगा घर से वो चोरी से रास्ते निकालेगा क्योंकि हर बेटे को अपने मां बाप को नहीं कहना ही पड़ता है अगर वो नहीं ना कहें तो उनमें आत्मा पैदा नहीं होती वो नपुंसक रह जाती अगर थोड़ा भी बल है ऊर्जा है तो वो कोई उपाय खोजेगा कि कैसे मां बाप कहते हैं सिगरेट मुती पी के बताएगा उसे बतानी पड़ेगा पी के ये उसकी मजबूरी हो गई अब नहीं बताएगा तो उसमें प्राण नहीं वो कोने कोई ना कोई उपाय खोजेगा वो हर तरह से मां बाप की जो बंधन की प्रक्रिया है उसको तोड़कर मुक्त होने की चेष्टा करेगा और तब जो मां बाप चाहते हैं उससे विपरीत हो जाएगा महात्मा गांधी ने अपने बड़े बेटे हरिदास के लिए बड़ी कोशिश की वो कोशिश बड़ी नासमझी से भरी है वो महात्मा गांधी के संबंध में कोई बहुत ऊंचा ख्याल पैदा नहीं करवाती वो कोशिश बिल्कुल अमनोवैज्ञानिक है महात्मा गांधी चाहते हैं कि बेटा शराब ना पिए सिगरेट ना पिए मांस ना खाए होटल में ना खाए शाकाहारी हो महात्मा गांधी चाहते हैं बेटा स्कूल में भी पढ़ने ना जाए क्योंकि वहां और गलत लोगों से साथ हो जाएगा वो चाहते हैं शादी भी ना करे ब्रह्मचारी रहे अब ये सब बातें बेबूज और ये जबरदस्ती ये बेटे के अपने अनुभव से नहीं निकल रही और बेटे ने इसका ठीक बदला लिया उसने शराब भी पी वैश्य गी हुआ जुआरी बन गया वो जो जो गांधी कहते थे उससे विपरीत किया मांसाहारी बन गए शायद गांधी ने साकाहार नहीं थोपा होता तो मांसाहारी ना बनता फिर आखिरी गांधी को चोट पहुंचाने के लिए उसने हिंदू धर्म भी त्याग कर दिया उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया कुछ हर्जा इस्लाम स्वीकार करने में लेकिन गांधी को चोट देने के लिए क्योंकि गांधी कहते थे अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सब एक ही है लेकिन जब हरिदास गांधी अब्दुल्ला गांधी हो गया तो गांधी को चोट लगी और जब हरिदास को खबर मिली कि बाप दुखी हुए तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ तो उसने कहा फिर अल्लाह ईश्वर तेरे नाम उसका क्या हुआ जब हिंदू मुसलमान एक ही है तो हरिदास गांधी के अब्दुल्ला गांधी क्या फर्क पड़ता है हालांकि हरिदास और अब्दुल्ला का एक ही मतलब होता है अब्द अल्लाह अल्लाह का दास हरिदास कुछ फर्क नहीं है दोनों में मगर वो गांधी की जबरजस्ती अच्छे बाप की जबरजस्ती थोपा गया महात्मापन हरिदास को विकृत कर दिया उसका जुम्मा गांधी पर अगर कहीं कोई आखिरी अदालत है तो हरिदास नहीं पकड़ा जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी पकड़े जाए क्योंकि हरिदास ने कुछ किया नहीं छोटा बच्चा अभी बोला है संत नहीं संत की उससे आशा भी मत करो संत तो कोई तभी हो पाता है जब बहुत पापों का स्वाद ले और पाए कि सब पाप कड़वे हैं और जहरीले अपने अनुभव से पाए तो ही पाया और पाके एक दिन लौटे एक दिन दूर निकल जाए रास्ते से वंचित हो जाए भटक जाए अमारक पर हो जाए और फिर एक दिन वापस अपनी ही स्वेच्छा अपनी ही समझ अपनी ही प्रज्ञा से घर आए जीसस की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है एक बाप के दो बेटे दोनों ने बाप से झगड़ा किया आधा आधा धन बांट लिया छोटा बेटा तो छोड़ चला गया अपना धन लेके बड़ा बेटा बाप के पास ही रहा छोटे बेटे ने जाके जुआ खेला शराब पी मांसाहार किया वैश्यागमन किया सब धन बर्बाद कर दी भिकारी हो गए भोजन के लिए भी भीख मांगने लगा बड़ा बेटा बाप के पास रहा बाप की सेवा भी की खेतीबाड़ी भी संभाली बगीचों की देखभाल भी की मेहनत भी की धन को बढ़ाया भी वर्षों बाद बाप को खबर लगी कि बेटा भीख मंगा हो गया है छोटा बेटा उसने खबर भेजी कि वो आ जाए घर छोटा बेटा घर लौटा तो बाप ने एक भोजन दिया पूरे नगर को भोज दिया और बड़े भोजन तैयार करवाए बड़ा बेटा खेत पर था किसी ने उसे खबर दी कि भाई सुनो ये भी मजा तुम जिंदगी भर बाप के पास रहे सेवा की धन को दुगना चौगना किया वो छोटा नालायक वो गया भाग गया सब लेके धन सब बर्बाद कर दिया सब तरह की गंदगी में गिरा सब तरह की नालियों में कीड़ा बना अब भिकमंगा होकर लौट रहा है और बाप बोझ का आयोजन कर रहा है तुम्हारे लिए कभी बोझ का आयोजन नहीं किया सबसे मोटी भेड़ें काटी जा रही और सबसे पुरानी शराब निकाली जा रही और तुम्हारे लिए तो यह कभी नहीं किया बड़े बेटे को भी बहुत दुख हुआ कि बात तो सच उसको भी चोट लगी वो घर आया घर देखा तो बंधनवार लगे दिए लगाए गए बाजी बज रहे वो तो बहुत उदास हो गया उसने अपने बाप से जाकर कहा कि यह क्या हो रहा है मेरे स्वागत में तो कभी कुछ नहीं हुआ मैं तुम्हारे पास रहा यह कैसा इनाम ये कैसा पुरस्कार बाप ने कहा तू समझा नहीं तू तो मेरे पास ही था लेकिन जो दूर गया था और भटक गया था और घर लौटता है उसका स्वागत करना जरूरी है। जीसस ये कहानी इस अर्थ में कहते हैं कि जो भटक जाते हैं परमात्मा उन्हीं का स्वागत करता है क्योंकि वे जीवन का पाठ लेकर लौटते बच्चा तो भटकेगा बच्चे का कोई मूल्य नहीं वो जंगल में जो आदिवासी है वो कभी ना कभी बंबई का वासी और न्यूयॉर्क का वासी बनेगा वो बच नहीं सकता ज्यादा दिन वो चल ही रहा है उसी तरफ जा ही रहा है उसी तरफ लेकिन जो व्यक्ति जीवन की सारी स्थिति को समझ के सारे ज्ञान को देखकर एक दिन इस सबको छोड़ देता है इसके बाहर अट जाता वही संतत्व को उपलब्ध होता है वही सिद्ध है तो मैं विश्वविद्यालयों के बंद कर देने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन चाहता हूं उनके मुकाबले विकल्प होना चाहिए जहां ज्ञान से थके हुए लोग प्रेम की शरण आ सके जबीने सौक को सजदू की आरजी है अभी जबीने को सजदों की आरजू है अभी अभी ये सिलसिला जो नाज रहने दे अभी नजर में फसूने जमाल बाकी है अभी चमन में बहारे मजाज रहने दे अभी कसिस रुखो गैसु की मिट नहीं पाई अभी हजू में तमाशा ये नाच रहने दे अभी पसंद है जामो सबू की हर बंदिस रसूमे मैं कदा है चश्म नाच रहने दे अभी बसी है मेरे दिल में आरजुए निषाद रगों में मेरे अभी सोजो साज रहने दे खलिस में दर्द मोहब्बत की लुत्फ बाकी है इलाज दर्द अभी चारा साज रहने दे अभी सदाए अनलक नहीं उठी दिल से मैं और तू का अभी इम्तियाज रहने दे कमाल फन है यही पर अभी मेरी खातिर सिकस्ते आईना आईना साज रहने दे इन पंथियों पर ध्यान करना जबीने सौक को सजदों की आरजू है अभी अभी नाज रहने दे अभी प्रार्थना की इच्छा है अभी पूजा की आकांक्षा है अभी किसी दहली पर झुकना चाहता हूं तो अभी चीनो मत अभी नजर में फसूल जमाल बाकी है अभी चमन में बहारे मजास रहने दे और अभी आंखें सुंदरी को देखने के लिए प्यासी हैं तो अभी वसंत को रहने दो अभी वसंत को विदा मत करो अभी कशिश रुखो गैसु की नहीं मिट पाई अभी सुंदर चेहरे और सुंदर केस आकर्षक है अभी हजू में तमाशा और नाच रहने दे अभी ये तमाशा थोड़े दिन और रहने दो अभी पसंद है जामो सबू की हर बंदिस रसूने मैं कदा है चश्मे नाच रहने दे अभी पीने पिलाने में रस अभी ये मधुशाला खुली रहने दो अभी बसी है मेरे दिल में आरजुए निसात रगों में मेरी अभी सोजो साज रहने दे अभी मेरे भीतर बजने दो संगीत अभी बसी है मेरे दिल में आरजुए निसात अभी आकांक्षा है अभी मेरा संगीत छीन मत लो खलिस में दर्द मोहब्बत की लुत्फ बाकी है और अभी मैंने प्रेम किया नहीं अभी मोहब्बत नहीं की खलिस में दर्द मोहब्बत की लुत्फ बांकी है इलाज दर्द अभी चारा साज रहने दे तो अभी मेरे इस प्रेम की पीड़ा को है चिकित्सक दूर न कर अभी ये पीड़ा रहने दे अभी सदाए अनलहक नहीं उठी दिल से और अभी अनलहक का नाद अहम ब्रह्मास्मी का उद्घोष जैसा मंसूर को हुआ जैसे उपनिषित ऋषियों को हुआ जैसा बुद्ध महावीर को हुआ वैसा अभी मेरे भीतर नहीं उठ रहा है अभी सदाए अनलक नहीं उठी दिल से मैं और तू का अभी इम्तियाज रहने दे अभी इतनी दूरी रहने दो कि मैं मैं रहूं तू तू रहे और हमारे बीच प्रेम का सेतु बन सके कमाल फन है यही पर अभी मेरी खातिर शिकस्त आईना आईना साज रहने दे मैं जानता हूं कि यही फन है यही कमाल है कि टूटे हुए आईने को कोई इस तरह जोड़ दे कि पता भी ना चले कि कभी टूटा था कमाल फन है यही पर अभी मेरी खातिर शिकस्त आईना आईना साज रहने दे अभी ये टुकड़े आईने के रहने दो मेरी खातिर अभी इन्हें जोड़ो मत आदमी जहां है वहीं से सीख के उठ सकता है अनलहक आकाश से नहीं उतरती जब मैं और तू की व्यर्थता दिखाई पड़ जाती अनुभव से तभी उठती कोई जबरदस्ती अनलहक नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म हूं कि मैं ईश्वर हूं कहोगे तो व्यर्थ होगा झूठा होगा तुम्हारी जवान लड़खड़ा जाएगी कहोगे तो तुम्हारा हृदय साथ नहीं देगा तुम्हारे वचन में बल नहीं होगा कहोगे तो तुम्हारी आंखें गवाही नहीं देंगी कहोगे तो साथ ही साथ तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व कहेगा कि गलत है नहीं प्रतीक्षा करनी होगी जो सहज घटता है उसकी प्रतीक्षा आदमी को अगर ज्ञान की अभी आकांक्षा है तो उसे जाना ही होगा शास्त्रों में अगर अभी ज्ञान पर भरोसा है तो उसे शब्दों में उलझना ही होगा सिद्धांतों में पढ़ना ही होगा पढ़ पढ़ के ही मुक्त होगा अगर पंडित होने की थोड़ी सी भी रसवत्ता है भीतर तो जाना ही होगा जाओ पंडित बनो पंडित बन के ही पाओगे हाथ कुछ भी नहीं लगा तो मैं इस स्थान को कहता हूं अविद्यापीठ एनटी यूनिवर्सिटी यहां हम कुछ सिखाते नहीं जो सीख सीख के थक गए और जो अब अन सीख में उतरना चाहते वहीं ले चलते रमन से किसी ने पूछा कि मैं सीखने आया हूं आपके पास मुझे कुछ शिक्षा दें रमन ने कहा फिर तुम गलत जगह आ गए तुम कहीं और जाओ क्योंकि हम यहां सिखाते नहीं भुलाते जिस दिन भूलने की तैयारी हो आज आना मेरा निमंत्रण भी उन्हीं को है जो भूलने के लिए तैयार आज इतना